शो टॉक एस धमो सनंतनों नंबर थर्टी सेवन वासना भटकाती द्वार द्वार पर भिखारी की तरह भटकाती इस वासना के स्वरूप को समझ लेना होगा इस वासना के स्वरूप को खूब गहरी आंख से देखना होगा इसे आंख गड़ा के देखना इसके आरपार देखना तुम वहां कुछ भी ना पाओगे तुमने अब तक देखा ही नहीं इसलिए तुम उलझे हो देखते ही तुम मुक्त हो जाओगे और जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होते तब तक तुम उसे न देख सकोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है जो तुम हो, नजर एक ही तरफ हो सकती या बाहर या भीतर या तो घर के भीतर आओ या घर के बाहर तुम दोनों जगह सांस ना हो सकोगे आइने की तरह गाफिल खोल छाती के किवाड़ देख तो कौन बारे तेरे कासाने के बीच कौन तेरे हृदय के मंदिर में कैसा सौभाग्य लिए छिपा बैठा है आईने की तरह गाफिल खोल छाती के किबाड़ मगर ये फुर्सत कब मिले तुम्हारे हाथ तो कहीं और हजारों किबाड़ों को पकड़े खड़े न मालूम कितने किबाड़ों पर तुम्हारे हाथ दस्तक दे रहे हैं फुर्सत कहा मेरे पास लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूं कुछ ध्यान करो वो कहते हैं समय का फुर्सत कहां ठीक ही कहते फुर्सत कहां है समय कहां है? कहते हैं जब समय मिलेगा तब करेंगे मैं उनको कहता हूं कभी भी ना मिलेगा क्योंकि जिंदगी जैसे जैसे हाथ से जाने लगेगी वैसे वैसे तुम और भी तरफ के और भी घबरा के दौड़ने लगोगे चारों तरफ और विक्षिप्त हो के अभी तक कुछ मिला नहीं आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए मैं ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया तो जिस जैसे, जैसे बुढ़ापा करीब आएगा तुम्हारा पागलपन बढ़ेगा तुम और गबड़ा के भागने लगोगे मौत करीब आने लगेगी मौत दस्तक देगी तुम्हारे द्वार पर तब तुम न मालूम कितने करोड़ों द्वार पर दस्तक देते फिर रहे होगे मौत इसलिए घटती कि तुम्हें कभी घर में नहीं पाती जिस दिन मौत तुम्हें घर में पा लेती उसी दिन घटती नहीं उसी दिन तुम अमृत को उपलब्ध हो जाते मौत आ जाती है और तुम नहीं मरते पर अपने घर में तुम्हें पाए तभी सम्यक ज्ञान के द्वारा विमुक्त उपसंग अरहत का मन शांत होता है उसकी वाणी शांत होती है उसका कर्म शांत होता है जैसे ही आनंद भर जाता है भीतर तो सब शांत हो जाता है मन शांत होता है वाणी शांत होती कर्म शांत हो जाता है इसे समझना मन शांत होता है इसका क्या अर्थ इसका अर्थ होता है मन का जब उपयोग करना हो तभी गतिमान होता है जब ना उपयोग करना हो तब शून्य रहता है शांत रहता है बुद्ध भी बोलेंगे तो बोलेंगे तो मन से लेकिन जब नहीं बोलते तब मन नहीं होता है जैसे तुम जब नहीं चलते तो पैर बैठे रहते हैं चलते नहीं असल में उनको जब तुम नहीं चला रहे हो पैर कहना ठीक नहीं क्योंकि पैर तो वही हैं जो चलते हैं जब चलते हैं तभी पैर हैं जब चल ही नहीं रहे तो पैर क्या कहना नहीं के बराबर है। नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि चलना हो तो चल सकते शांत मन शांत होता है बुद्ध पुरुषों का इसका अर्थ हुआ कि खाली बैठे हो तो चलता नहीं तुम्हारा मन खाली बैठे हो तब और भी चलता और भी भागता है तुम लाख उपाय करो रोकने के रुकता नहीं जितना रोकना चाहो और दौड़ता है और भागता है और बेचैनी बढ़ती बहुत लोग हैं जो चाहते हैं मन शांत हो जाए लेकिन जब तक वासनाओं की समझ नहीं आई मन शांत होगा ही नहीं मन इसलिए दौड़ रहा मन कहता क्या कर रहे हो शांत करने की बात कर अभी कुछ मिला तो नहीं अभी कुछ पाया नहीं अभी शांत कैसे हो जाए मिलते ही शांत हो जाता है उसकी झलक मिलते ही शांत हो जाता है। तो मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम मन को शांत करने की कोशिश करो मैं तुमसे कहता हूं तुम उसकी झलक पाने की कोशिश करो विधायक करो तुम्हारी प्रक्रिया को मन से मत लड़ो मन को चलने दो उपेक्षा करो ठीक है चले तुम थोड़ी सी उसकी झलक पाने की सीधी कोशिश में लगो किसी दिन झलक मिल जाएगी उसी क्षण तुम पाओगे मन एकदम सन्नाटे से भर गया उस घड़ी में तुम चलाना चाहोगे तो ना चलेगा उसकी मौजूदगी में सत्य कहो उसे परमात्मा कहो निर्वाण कहो आत्मा कहो उसकी मौजूदगी में मन एकदम शांत हो जाता है तुम तो मन को शांत करने की निरर्थक कोशिश में मत लगे रहना वो शांत होगा ही नहीं वो शांत तभी होता है जब मालिक आ जाता है जैसे किसी स्कूल के क्लास में छोटे बच्चे नाच कूद रहे शोरगुल मचा रहे शिक्षक प्रविष्ट हुआ शांति छा जाती सन्नाटा हो जाता है सब अपनी जगह बैठ गए किताबें उठा ली पढ़ने लिखने लगे ऐसा दिखलाने लगेगी जैसे कोई सुरगुल था ही नहीं कहीं कोई बात ही नहीं थी बस सम्राट को भीतर बुला लो मालिक जरा सा आ जाए सब शांत हो जाता है सम्यक ज्ञान के द्वारा कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं बुद्ध जो ज्ञान सास से मिले वह मिथ्या जो ज्ञान जीवन से मिले वो सम्यक जो ज्ञान जीवन से मिले वही ज्ञान जो ज्ञान और किसी ढंग से मिल जाए वो ज्ञान का धोखा आभास उधार। ठीक ज्ञान वही है जो जीवन का निचोड़ हो सम्यक ज्ञान के द्वारा विमुक्त उप अरहत का मन शांत हो जाता है उसकी वाणी शांत हो जाती है बोलता है अरह तत्व को उपलब्ध व्यक्ति लेकिन उसके बोलने में भी न बोलने की गंध होती बोलता है शब्दों का उपयोग करता है लेकिन उसके शब्द निशब्द से आते दो तरह से बोला जा सकता है या तो तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा शब्द भरे हो उन शब्दों को तुम बाहर निकालो जैसा कि साधारणता हम बोलते हैं भीतर कुछ गूंज रहा है क्या करें उसे निकालना जरूरी है तो लोग एक दूसरे पर अपना कचरा फेंकते रहते एक ऐसी भी घड़ी है बोलने की जब तुम्हारे भीतर बोलने को कुछ भी नहीं है। जब तुमने शून्य को जाना और जब शून्य को तुम समझाना चाहते हो जब तुम शून्य को ही समझाने के लिए शब्द का उपयोग करते हो जब शब्द के सहारे हो शब्द की नाव पर तुम सुन, शून्य को भर के भेजते हो फर्क तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों तरह के शब्दों का गुणधर्म बदल जाता है अगर तुम शांत व्यक्ति के शब्द सुनोगे तो सुनते सुनते तुम शांत होने लगोगे अगर अशांत व्यक्ति के पास तुम चुपचाप भी बैठ जाओगे तो भी अशांत होने लगोगे उसकी अशांति तरंगायत होने लगेगी उसकी वाणी शांत होती है उसका कर्म शांत होता है करता है वो अगर बुद्ध 40 साल जिए बुद्धत्व को पाने के बाद तो कुछ ना कुछ किया ही चले उठे बैठे समझाया जगाया लोगों को झकझोरा एक हवा पैदा की कि तो उस हवा में कुछ कलियां खिल जाएं कुछ बीच फूट जाए अंकुरित हों लेकिन ना करने जैसा है उठता है और उठता नहीं चलता है और चलता नहीं बोलता है और बोलता नहीं जैन फकीर बड़े मजे की बात कहते वो कहते हैं कि ये बुद्ध कभी पैदा ही नहीं हुआ बुद्ध के भक्त हैं वो बुद्ध की पूजा करते हैं मंदिर में लेकिन कहते हैं कि बुद्ध कभी पैदा ही नहीं हुआ, कहते यह कि यह आदमी अगर पैदा भी हुआ तो कभी बोला नहीं अगर यह बोला भी तो इसने कभी कुछ कहा नहीं ठीक ही कहते क्योंकि जब बुद्ध पैदा होते तो बुद्ध सुद्धोधन के घर पैदा नहीं होते महामाया की कोख से पैदा नहीं होते बुद्ध तो उस दिन पैदा होते हैं जिस दिन महामाया और शुद्धोधन के द्वारा पैदा हुआ बेटा मर जाता है जिस दिन गौतम सिद्धार्थ मर जाता है जिस दिन वो अहंकार वो सीमाओं में बंधा हुआ रूप समाप्त हो जाता है बुद्ध का जन्म तो समाधि में होता है समाधि यानी महामृत्यु तो ठीक कहते हैं जैन फकीर के याद आदमी कभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि यह घटना ऐसी है कि मौत में ही घटती है जन्म में नहीं घटती इसे थोड़ा समझना जन्म तो हम सबका हुआ है हमें हम से सौभाग्यशाली हैं वे जो समाधि की मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे मरेंगे हम सब सौभाग्यशाली हैं वे जो स्वयं मृत्यु में प्रविष्ट हो जाएंगे मौत सबकी आएगी लेकिन वो दुर्घटना होगी अगर तुम मौत में अपनी स्वेच्छा से प्रविष्ट हुए अगर तुमने अपने होने को अपने हाथ से मिटा डाला पहुंच डाला अगर तुमने अपने अहंकार को अपने हाथ से उतार कर रख दिया और तुमने ना कुछ होने की हिम्मत की तो महामृत्यु घटेगी बुद्धत्व का जन्म तो महामृत्यु में होता है इसलिए बुद्ध का जन्म हुआ यह कहना गलत बुद्ध का कभी जन्म होता ही नहीं मृत्यु ही होती है। उसी मृत्यु में से आविर्भाव होता है और फिर बुद्ध कुछ बोले हों यह कहना ठीक नहीं क्योंकि बुद्धत्व का सारा स्वभाव अबोल का है मौन का है शून्य का है शांत का है कहते हैं जेन फकीर फिर भी पूजा करते हैं इस आदमी की जो नहीं हुआ पूजा करते हैं इस आदमी की इसके शास्त्रों का वाचन करते हैं रोज मंदिर में जिसने कभी कुछ नहीं कहा इसके वचनों का मूल्य ही इसीलिए है कि इसके पास कहने को कुछ भी नहीं था सिर्फ शून्य था शब्दों का सहारा लेकर शून्य के पक्षी उड़ाए शब्दों की सीमा बांधकर शून्य के फूल खिलाए शब्दों की सीमा जरूरी पड़ती है क्योंकि तुम शब्द ही समझ पाओगे तुम शून्य ना समझ पाओगे मैं तुम्हारी तरफ शून्य फेंकूं फेंक रहा हूं वो तुम्हारी झोली में नहीं पड़ता शून्य को पकड़ने की झोली तुम्हारी तैयार नहीं शून्य की झोली अर्थात ध्यान वो तैयार नहीं शब्द फेंकता हूं तुम्हारी झोली में पड़ जाते शब्द की मछलियां तुम्हारे जाल में अटक जाती शून्य की मछलियां तुम्हारे जाल से बाहर सरक जाती लेकिन शब्द की इन मछलियों में अगर तुमने गौर किया अगर इन शब्द की मछलियों में तुमने खोजा अगर शब्द की इन मछलियों में तुमने झांका तो कहीं कहीं अटके हुए शून्य को भी तुम पाओगे जैसे आंगन में भी आकाश है छोटे से घड़े में भी आकाश है ऐसे शब्द में भी शून्य है वो शून्य ही तुम्हें मिल जाए इतना ही शब्द का उपयोग है बुद्ध पुरुष अर्हत पुरुष सम्य ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति करते लेकिन उनका करना कर्ता के भाव से शून्य वहां करने वाला कोई भी नहीं बुद्ध ने कहा मैं चलता हूं लेकिन चलने वाला कोई भी नहीं मैं बोलता हूं लेकिन बोलने वाला कोई भी नहीं मैं भोजन करता हूं लेकिन भोजन करने वाला कोई भी नहीं यह जरा अर्चन की बात है तर्क के बाहर हो जाती समझ में नहीं आती समझने की जरूरत भी नहीं ध्यान रखना धर्म वहीं शुरू होता है जहां तुम समझ के ऊपर उठने के लिए राजी हो जाते हो जब तक समझ है तब तक, तक कुछ और होगा समझ की सीमा जहां आती है, वहीं से धर्म की सीमा शुरू होती हम जानते थे अकल से कुछ जानेंगे जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी समझने की बहुत बात नहीं है जागने की बात है सोचने की बात नहीं है होश लाने की बात है इसलिए पर्दा नहीं है सत्य के ऊपर कि तुम्हारे सोचने में कुछ कमी है तुम तो जरूरत से ज्यादा सोच ही रहे हो पर्दा इसीलिए है कि तुम बहुत सोच रहे हो और आंखें विचारों से भरी हैं और निर्विचार आंख ही देख सकती है सम्यक ज्ञान का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो सोचने से नहीं मिलता विचारने से नहीं मिलता ऐसा ज्ञान जो निर्विचार होने से फूट पड़ता है झरने की तरह जैसे कोई चट्टान हटा दी हो दबा झरना प्रकट हो गया हो आह पर्दा तो कोई मान ए दीदार नहीं अपनी गफलत के सिवा कोई दरो दीवार नहीं सत्य पे कोई पर्दा नहीं है पर्दा है तो अपनी गफलत का है अपनी बेहोशी का है वो अपनी ही आंख पर है सत्य तो नग्न खड़ा है तुम्हारे सामने तुम आंखें बंद किए खड़े हो या आंखें भी खुली हैं तो आंखों पर बड़े पर्दे हैं विचारों के बेहोशी विचार एक प्रकार की बेहोशी है जिसमें तुम खोए रहते हो सपना जागते जागते देखा गया बुद्ध को समझना हो तो समझ से काम ना चलेगा समझ को हटाना पड़ेगा फिर से नासमझ होना पड़ेगा फिर से लौटना पड़ेगा बचपन की तरफ फिर से बचपन जैसा निर्दोष भाव फिर से बच्चों जैसा खाली मन फिर से जिज्ञासा से भरी आंखें ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क नहीं फिर से उत्फुल्लता फिर से एक ताजगी अगर तुम अपने बचपन को फिर लौटा लाओ जीस न कहा है जो बच्चों की तरह होंगे वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे अगर तुम अपने बचपन को फिर लौटा पाओ तो ही तुम बुद्ध पुरुषों के वचन समझने में समर्थ हो सकोगे धम्म पद पर बहुत टीकाएं हैं लेकिन अक्सर पंडितों की शास्त्रों की है उन टीकाओं में मूल बात खो जाती है टीकाएं कुछ खोल नहीं पाती जो पहले ही बंद था उसे और बंद कर जाती ठीकाओं के उहापोह में वो दिया जो बुद्ध ने जलाया उसे देखना और भी मुश्किल हो जाता है मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूं यह कोई बुद्ध के वचनों की व्याख्या नहीं है ये जैसा मैं देखता हूं मेरी दृष्टि को ही कह रहा हूं बुद्ध तो बहाना है जिसे खूंटी पर कोई कोट को टांग देता है ऐसे मैं बुद्ध पे अपने को टांग रहा हूं इससे बुद्ध का कुछ लेना देना नहीं और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसलिए ये वचन बुद्ध के बहुत करीब हैं। इनको मैंने सोच विचार के नहीं तुमसे कहा है इनके सत्य को मैंने अलग से जाना है धम्म पद को पढ़ के मैंने धम्म पद के सत्य को नहीं जाना सत्य को मैंने जाना है फिर धम्म पद में देखा धम्म पद मुझे गवाह मालूम पड़ा सरल हो थोड़े समझ से काम ना होगा समझ बड़ी ना समझी है होशियारी में चूक ना मत शास्त्रों को थोड़ा हटाओ थोड़ी सरलता से खाली आंखों से तर्क जाल से नहीं देखो और सम्यक दृष्टि बहुत दूर नहीं जिस जगह सदियों के सिजदे रहे नाकामयाब उस जगह एक आह तक इबादत हो गई जहां सैकड़ों वर्ष तक की प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएं, कभी कभी वहां सरल हृदय से उठी एक छोटी सी आह प्रार्थना की पूर्णता बन जाती आज इतने